महाभारत शांति पर्व एकाधिक एकधिक शमोध्याय साक्ष योग के अनुसार साधन और उसके फल का वर्णन युधिष्ठिर्वाच सम्यक्याजम नृपते वर्णित श्रेष्ठ संबत योग शिष्याजेह हितैषिना युधिष्ठिर ने कहा महाराज आप मेरे हितैषि हैं आपने मुझे शिष्य के प्रति शिष्ट पुरुषों के मत के अनुसार इस योग मार्ग का यथोचित रूप से वर्णन किया सांख्येदि प्रब्रोहित प्रेक्षते यम सर्वम विदित हिते अब मैं सांख्य विषय संपूर्ण विधि पूछ रहा हूँ आप मुझे उसे बताने की कृपा करें क्योंकि तीनों लोकों में जो ज्ञान है वह सब आपको विदित है भीष्म वि कपिलादि विष्णुजी ने कहा युधि ठिर आत्मतत्व के जानने वाले सांख्य शास्त्र के विद्वानों का यह सूक्ष्म ज्ञान तुम मुझसे सुनो इसे ईश्वर कोटि के कपिल आदि संपूर्ण यतियों ने प्रकाशित किया है यस्भ्रमा के दृश्यंते बहु गुणास्त बोस नरश्रेष्ठ इस मत में किसी प्रकार की भूल नहीं दिखाई देती इसमें गुण तो बहुत से हैं किंतु दोषों का सर्वथा अभाव है ज्ञान परिसंख्याषया नृप मानुषा दुर्जयान कृष्णा पैसा चावया तथा राक्षसा विषयान् ज्ञाता जक्षाण तथा विषयानोरगा ज्ञा गाधयाथ पितृण विषयान्ात्रुचरता नृप सुपर्ण विषयान् ज्ञावा विषयास्तथा राजि विषयान् ज्ञावा ब्रह्मर्षि विषयास्तथा आसुरा विषयान ज्ञावा वैश्वेवा तथा चेहर्थी विषयान ज्ञावा योगा चेस्वरा प्रजापती विषयान ब्रह्मणो विषया आयुष्च परम कालं लोकेत सुखस्वता काले यदुखम सतत विषय शिणाम यायक्षु पतताम दुखम पतताम नरक सर्गस चुनाव भारत वेदवादेप ये दोषा गुणा ये चाप्विक्ञानयोगे चे दोषा गुणयोगे चे नृप सांख्य ज्ञाने चे दोषा तथा चुना सत्म दसगुण ज्ञा द्वारज नवगुण तथा तमस्ाष्ट व्यात्वा ज्ञा बुद्धि सप्तुण तथा षुणमच मनोज्ञा नम पंच गुण तथा बुद्धि चुर्गुण ज्ञा नमस्गुम तथा दृगुण चजो ज्ञा सगुण पुनः मगम विजा तत् प्रणे प्रेक्षणे तथा ज्ञान विज्ञान समण्भा प्राप्त नक्ताओं में श्रेष्ठ नरेश्वर जो ज्ञान के द्वारा मनुष्य पिशाच राक्षस यक्ष सर्प गंधर्व पितर त्रियज्ञोनि गरुण मरुद्गण राजर्षि ब्रह्मर्षि असुर देवेश्वर देवर्षि योगी प्रजापति तथा ब्रह्मा जी के भी संपूर्ण दुर्जय विषयों को सदोष जानकर संसार के मनुष्यों का परमायुकाल तथा सुख के परम तत्व का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और विषयों के इच्छा रखने वाले पुरुषों को समय समय पर जो दुख प्राप्त होता है उसको त्रिय जूनी और नरक में पड़ने वाले जीवों के दुख को स्वर्ग तथा वेद की फलश्रुतियों के संपूर्ण गुण दोषों को जानकर ज्ञान योग सांख्य योग और योगमार्ग के गुण दोषों को भी समझ लेते हैं तथा तो भरतनंदन सत्वगुण के दस रजोगुण के नौ तमोगुण के आठ बुद्धि के सात मन के छ और आकाश के पाँच गुणों का ज्ञान प्राप्त करके बुद्धि के दूसरे चार तमोगुण के दूसरे तीन रजोगुण के दूसरे दो और सत्यगुण के पुनः एक गुण को जानकर आत्मा की प्राप्ति कराने वाले मार्ग प्राप्तित प्रलय तथा तो आत्मविचार को ठीक ठीक जान लेते हैं वे ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा प्रयोगी साधनों के अनुष्ठान से शुद्ध च्य हुए कल्याण में सांख्य योगी परम आकाश को प्राप्त होने वाले सूक्ष्म भूतों के समान मंगल में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं पहला ज्ञान शक्ति वैराग्य स्वाभि स्वामी भाव तप सत्य क्षमा धैर्य स्वच्छता आत्मा का बोध और अधिष्ठात ये दस सात्विक गुण बताए गए हैं दूसरा असंतोष पश्चाताप शोक लोभ अक्षमा दमन करने की प्रवृत्ति काम क्रोध और ऋष्या ये नौ राजस्व गुण बताए गए हैं तीसरा अविवेक मोह प्रमाद स्वप्न निद्रा अभिमान विषाद और प्रीति का अभाव ये आठ तामस गुण हैं महत अहंकार चौथा महत अहंकार शब्द तन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा रूप तन्मात्रा रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा ये सात गुण बुद्धि के हैं पांचवा, श्रोत्र, त्वचा नेत्र रसना और घ्राण इन पांच इंद्रियों से ही छठा मन ये मन के छह गुण हैं छठवा आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये आकाश के पांच गुण हैं सातवा संशय निश्चय गर्व और स्मरण ये बुद्धि के चार गुण हैं आठवां आ प्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति और विपरीत प्रतिपत्ति ये तीन गुण तम के हैं नौवां प्रवृत्ति तथा दुख ये दो गुण रज के हैं दसवां प्रकाश सत्व का एक प्रधान गुण है रूपेण दृष्टि संयुक्ता घ्राणम गंधगुण न शबे सप्तम तथा स्रोत्रम दिह्वारसगुणेश नेत्र रूप गुण से संयुक्त है घृणेन्द्र गंध नामक गुण से संबंध श्रोत्रेन्द्रिय रहती, रहती शब्द में आसक्त है और रचना रस गुण में स्पर्शे तथा वायु नभसी चाशित मोहम्म तमसी संयुक्त लोभ हृथे सु त्वचा तो स्पर्श नामक गुण में आसक्त है इसी प्रकार वायु का आश्रय आकाश मोह का आश्रय तमोगुण और लोभ का आश्रय इंद्रियों के विषय है विष्णु क्राते बलेशक्र कोशे शक्त तथा अपसुदी सामसक्ताजसी अपस, संस्रिता तेजो वाऊ तक वायुनबाश्रित नभो सहित संयुक्त महदबुद्ध चित गति का आधार विष्णु बल का इंद्र उदर का अग्नि तथा पृथ्वी देवी का आधार जल है जल का तेज तेज का वायु वायु का आकाश आकाश का आशय महतत्व अर्थात महत्त्व का कार्य अहंकार है और अहंकार का अधिष्ठान बुद्धि है बुद्धिम तमस संसमो रजसे रज सत्व तथा सक्त सत्व सत्तम तथात्मे सप्तमात्मानी से चेवे नारायणी तथा देव मोक्षे तो संसमो सप्तम सुदा क्वचे बुद्धि का आश्रय तमोगुण तमोगुण का आश्रय रजोगुण और रजोगुण का आश्रय सत्वगुण है सत्वगुण जीवात्मा के आश्रित है जीवात्मा को भगवान नारायण देव के आश्रय समझो भगवान नारायण का आश्रय है मोक्ष अर्थात परब्रह्म परंतु मोक्ष का कोई भी आश्रय नहीं है वह अपने ही महिमा में प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा सत्गुण देशमृत षोडुण स्वभा चेतना च्ञा देह सीते मध्यस्थक पापम यस्तते द्वित कर्म विज्ञा नृप्ते विषय इन बातों को भली भांति जानकर तथा तो सत्गुण को मन सहित ग्यारह इंद्रिय पाँच प्राण इन सोलह गुणों से घिरे हुए सूक्ष्म शरीर को शरीर के आश्रित रहने वाले स्वभाव और चेतना को जाने नश्वर जिसमें पाप का लेश भी नहीं है वह एकमात्र जीवात्मा शरीर के भीतर हृदय रूपी गुफा में उदासीन भाव से विद्यमान है इस बात को जाने विषय की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों का जो कर्म है वह शरीर के भीतर आत्मा के अतिरिक्त दूसरा तत्व है यह भी अच्छी तरह जान ले इंद्रिया इंद्रियार्थाश्च सर्वान् आत्मसंसता दुर्लभत्व मोक्ष से अभिज्ञापूर्वकम इंद्रिय और इंद्रियों के विषय ये सब के सब शरीर के भीतर स्थित हैं मोक्ष परम दुर्लभ वस्तु है इन सब बातों को वेदों के स्वाध्याय पूर्वक भरी भाति समझ लेनो साम चनौदान तत्त अधस्ल ज्ञावा प्रवहम चाँ पुनः सप्तवाता ज्ञावा सप्तधा वेता प्रजापते नृत्य मार्गस्वुंवरान्ण अपान सामन व्यान और उदान ये पाँच प्राणवायु हैं अधोगामी वायु छठा और ऊर्धोगामी प्रवह नामक वायु सातवा हैं ये वायु के जो सात भेद हैं इनमें से प्रत्येक के साथ सात भेद और हो जाते हैं इस प्रकार कुल उनचास वायु होते हैं उनके प्रजापति अनेक ऋषि तथा मुक्ति के अनेकानेक उत्तम मार्ग हैं इन सब की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए सप्तर्षिश्च बहुत राजर्षिश्च परम तप सूर्यर्षि महत्यान्न ब्रह्मर्षि सूर्यसन्निभान् पर तप सप्तर्षियों बहुसंख्यक राजर्षियों देवर्षियों अन्यान्य महापुरुषों तथा सूर्य के समान तेजस्वी ब्रह्मर्षियों का भी ज्ञान प्राप्त करें ऐश्वर्याचा भीतान्ध्वा कालीन महता नृप महताम भूतसघाण्वा नाम च पाराथिव गतिम पाप ज्ञावा नृपते पापकर्मीण वैतरण्याँ चुखम पतिता पृथ्वीनाथ महान काल की प्रेरणा से मनुष्य ऐश्वर्य से भ्रष्ट कर दिए जाते हैं बड़े बड़े जो भूत समुदाय हैं उनका भी काल के द्वारा नाश हो जाता है यह सब देख सुनकर पाप कर्मी मनुष्यों को जो अशुभ गति प्राप्त होती है तथा यमलोक में जाकर वैतरणी नदी में गिरे हुए प्राणियों को जो दुख होता है उसको भी जाने योनिषु च विचित्रासु संसार आन शुभास्था जठरे चाशुभे वा शोणिदक तो मूत्र पुरेषे च त्रीव्रगंध समन्वित शुक्र श्रोणित संघाते मज्जा स्नायु परिग्रहे शिरासत समाकिणे नवद्वार विज्ञा हित्मा योगाश्च विधान पर प्राणियों को विचित्र विचित्र योनियों में अशुभ जन्म धारण करने पड़ते हैं रक्त और मूत्र के पात्र रूप और पवित्र गर्भाशय में निवास करना पड़ता है जहाँ कफ मूत्र और मल भरा होता है तथा तीव्र दुर्गंध व्याप्त रहती है जो रज और विर्य का समुदाय मात्र है मज्जा एवं स्नायु का संग्रह है, सैकड़ों नस्त नाड़ियों में व्याप्त है तथा जिसमें नौ द्वार है उस अपवित्र पूर्व अर्थात शरीर में जीव को रहना पड़ता है नरेश्वर इन सब बातों को जानकर अपने परम हित स्वरूप आत्मा को और उसकी प्राप्ति के लिए शास्त्रों द्वारा बताए हुए नाना प्रकार के योगों अर्थात साधनों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तामसाण च जंतूनाम रमणीया वृतात्मनाम सात्विका चंतूनाम कुम्भर शब गम महताम थे साख्यानाम पर श्रेष्ठ तामस राजस और सात्विक इन तीन प्रकार के प्राणियों के जो तत्वज्ञानी महात्मा पुरुषों द्वारा निंदित मोक्ष विरोधी व्यवहार है उनको भी जानना चाहिए उप्लवा तथा घोराम सतिजस तथा ताराण पतनम दृष्ट्र नक्षत्राण द्वंद विप्रयोग कृपण्वर घोर उत्पाद चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण ताराओं का टूटकर गिरना नक्षत्रों की गति में उलटफेर होना तथा पति पत्नियों का दुखदायक वियोग होना आदि बातें जो इस जगत में घटित होती है उनको भी जानकर अपने कल्याण का उपाय करना चाहिए अन्योन्या भक्षण दृष्टवा भूता नाम शुभम मो रागे मोहे सहसू न मोक्ष बुद्धि संसार के प्राणी एक दूसरे को खा जाते हैं यह कैसी अशुभ घटना है इस पर दृष्टिपात करो बाल्यावस्था में मन पर मोह छाया रहता है और वृद्धावस्था में शरीर का अमंगलकारी विनाश उपस्थित होता है राग और मोह प्राप्त होने पर अनेक दोष उत्पन्न होते हैं इन सबको जानकर कहीं किसी किसी को ही सत्गुण से युक्त देखा जाता है सहसत्रों मनुष्यों में से कोई बिरला ही मोक्ष विषयक बुद्धि का आश्रय लेता है दुर्लभत्म त मोक्ष से बहुमानम अलब्धे सुलब्धे मध्यम मध्यस्थान पुनः वेद वाक्यों के श्रवण द्वारा मुक्ति की दुर्लभता को जानकर अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति न होने पर भी उस परिस्थिति के प्रति अधिक आदर बुद्धि रखे और मनोवांछित वस्तु प्राप्त हो जाए तो भी उसकी ओर से उदासीन ही रहे विषयाणरा पुनताम तौंते देहाम दृष्टवा तथा शुभाम शब्द स्पर्श आदि विषय दुख रूप हैं इस बात को जाने कुंती जिनके प्राण चले जाते हैं उन मनुष्यों के शरीरों की जो अशुभ एवं विभक्त दशा होती है उस पर भी दृष्टिपात करें समकुलश जंतूनाम दुःखम विज्ञा भारत ब्रह्मग्नाम गतिम ज्ञात वा पतिता भरत नंदन प्राणियों का घरों में निवास करना भी दुख रूप ही है इस बात को अच्छी तरह समझे तथा ब्रह्मगाती और पतित मनुष्यों की जो अत्यंत भयंकर दुर्गति होती है उसको भी जाने सुरापाट साम ब्राह्मणा गतिम गुरुद्वारा प्रसक्ता चाशुभा मदिरापान में आसक्त दुरात्मा ब्राह्मणों की तथा तो गुरुपत्निगा में मनुष्यों की जो अशुभ गति होती है उसका भी विचार करें जननी शौच वर्तनते ये नम्यक युधिष्ठि सदैव केशन वर्तंती मानवा शुभ कर्मण त्रियोनि गृतक जो मनुष्य माताओं देवताओं तथा संपूर्ण लोकों के प्रति उत्तम बर्ताव नहीं करते हैं उनकी दुर्गति का ज्ञान जिससे होता है उसे ज्ञान से पापाचारी पुरुषों की अध्योग का ज्ञान प्राप्त करे तथा त्रिय में पड़े हुए प्राणियों की जो विभिन्न गतियाँ होती है उनको भी जान ले तथा जानले वेदवादा तो चिरा ऋतूना पर्यतः तो च संवत्सरा च क्षय तथा तो पक्ष तथा तो दृष्टि दिवासा चक्ष क्षम वृद्धि चंद्रस् दृष्ट्वा प्रत्यक्षत वृद्धि दृष्टवा समुद्राणाम क्षम तेषा तथा पुनः क्षय दृष्ट्वा च पुनर्वृद्धि तथैव च वेदों के भाँति भाँति के विचित्र वचन ऋतुओं के परिवर्तन तथा दिन, पक्ष मास और संवत् आदि काल जो प्रतीक्षण भीतर रहा है उसकी ओर भी ध्यान दें। चंद्रमा के ह्रास वृद्धि तो प्रत्यक्ष दिखाई देती है समुद्रों का ज्वारभाटा भी प्रत्यक्ष ही है धर्मानों के धन का नाश और नाश के बाद पुनः वृद्धि का क्रम भी दृष्टिगोचर होता ही रहता है इन सबको देखकर अपने कर्तव्य का निश्चय करो संयोगा क्षम दृष्टि युगाना च विशेषत क्षम च दृष्टि शैलाता क्षय चरिता तथा वर्णा चय दृष्टि क्षयाम च पुनः पुनः जरा मृत्यु तथा जन्म दृष्टि दुखा च संयोगों का योग युगों का पर्वतों का और सरिताओं का जो क्षय होता है उस पर दृष्टि जाले वर्णों का क्षय और क्षय का अंत भी बराबर देखे जन्म मृत्यु और जरावस्था के दुखों पर दृष्टिपात करें देह दोषा तथा ज्ञातवा तेषा दुखम चेह विक्लवता समय विज्ञा तत्व देह के दोषों को जानकर उनसे मिलने वाले दुख का भी यथार्थ ज्ञान प्राप्त करें, शरीर की व्याकुलता को भी ठीक ठीक जानने का प्रयत्न करें, आत्म दोषा से विज्ञा या सर्वान आत्मनिशंसान स्वदेहादुदान गंधा तथा विज्ञा चाशुभान अपने शरीर में स्थित जो अपने ही दोष हैं उन सबको जानकर शरीर से जो निरंतर दुर्गंध उठती रहती है उसकी ओर भी ध्यान दे तथा विरक्त होकर परमात्मा का चिंतन करते हुए भवबंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करें युधिवाच कागत्रोद्भवान् दोषा पश्य मित्रम ए ते संश कृष्ण वक्तुर्मर्शस तत्व युधिष्ठ ने पूछा अमित पराक्रमी पितामह आपके देखने में कौन कौन से दोष ऐसे हैं जो अपने ही शरीर से उत्पन्न होते हैं आप मेरे इस संपूर्ण संदेह का यथार्थ रूप से समाधान करने की कृपा करें भीष्मोषा प्रभोदेहे प्रवदंते मनीषिण मार्ग्यापिला सांख्याणु तान हरिशूदन विष्ण ने कहा प्रभु शत्रु कपिल सांख्य मत के अनुसार चलने वाले उत्तम मार्गों की ज्ञाता मनुष्य देह के भीतर पांच दोष बतलाते हैं उन्हें बताता हूँ सुनो काम क्रोध भय निद्रा पंचम श्वास उच्चते एते दृश्यंत सर्वदेही काम क्रोध भय निद्रा और श्वास ये पांच दोष समस्त देहधारियों के शरीरों में देखे जाते हैं छिंदनते क्षमया क्रोधम कामम संकल्प वर्जनाथ सत्वस निद्रा अप्रमादा भय तथा छिंदते पंचम अल्पाहतयाप सत्पुरुष क्षमा से क्रोध का संकल्प के त्याग से काम का सत्वगुण के सेवन से निद्रा का प्रमाद के त्याग से भय का तथा अल्पाहार के सेवन द्वारा पाँचवें श्वास दोष का नाश करते हैं गुणान गुण सतैर्ज्ञात् दोषान दोष सतैर पी हेतुन्ेतुशत चित्रे चित्रा विज्ञा सत अमं फेणोपम लोकम विष्णुर्मा शतम चित्रभित्काशम नलसारमर्थक तमस्व्रणित दृष्ट्वाद सन्निप नाशपाजादी नाशोत्तरमी हावशम रजस्तम पंकेपिवा वशं सांख्याराजन्महांपाजा त्यक्त स्नेह प्रजाकृत ज्ञान योग्यन व्याना महता नृपराजसान अशुभान गास विधान पुण्याश सात्त्न् गेह संसा झिवासु ज्ञानशस्त्रेण तपोदंडेन भारत राजन भरतनंदन महाबुद्धिमान सांख्य के विद्वान सैकड़ों गुणों के द्वारा गुणों को सैकड़ों दोषों के द्वारा दोषों को तथा सैकड़ों विचित्र हेतुओं से विचित्र हेतुओं को तत्वतः जानकर व्यापक ज्ञान के प्रभाव से संसार को पानी के फेन के समान नस्वर विष्णु की सैकड़ों मायाओं से ढका हुआ दीवार पर बने हुए चित्र के समान नकुल के समान अंधकार से भरे हुए गड्ढे की भांति भयंकर वर्षा काल के पानी के बुलबुलों के समान क्षणभंगुर सुखहीन पराधीन नष्ट प्राय तथा कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह रजोगुण और तमोगुण में मग्न समझते हैं इसलिए वे संतान आदि की आसक्ति को दूर करके तप रूप दंड से युक्त विवेक रूपी शस्त्र से राजस्तामस अशुभ गंधों को और सुंदर शोभनी सात्विक गंधों को तथा स्पर्शेंद्रीय के देहाश्रित भोगों की आसक्ति को शीघ्र ही काट डालते हैं तुखोदक तो घोरम चिंताशोकमारहृद व्याधिमृत्यो महाग्राह महाभयमहोरघम तमकुरम रजो मीनम प्रजया सतरंच जरा दुर्गम ज्ञानदीपरिंदम कर्मागाधम सत्यतीरम स्थित व्रतमरींदम हिंसा शीघ्र महावेगम नानसमाकर नाना दुखज्वर समीण शोकतृष्णा महाबर तीक्षण व्या महागजम अस्थ संघातसघट्टम श्लेष्मेन मरिंदम दान मुक्ताकोरम शोणित हृद विद्रुम हसीत्त्कृष्ट निर्घोषं नाना ज्ञान सुधुस्तरम रोदनाश्रो मलक संगत्यागपरायण पुत्रदारा जलौको घम मित्र बांधवप्तनम अहिंसा सत्यमरिया प्राणत्याग महोर्मिण वेदात गमन दीपम सर्वूत मोक्षदुर्लाभ विषय बड़वा मुखसागरम तरंती यती सिद्धा ज्ञान जान भारत तीर्थ ते दुस्तर जन्म विशं विमल नभ शत्रुशूदन तन्नंतर वे सिद्ध यति प्रज्ञारूपी नौका के द्वारा उस संसार रूपी घोर सागर को उतर जाते हैं जिसमें दुख रूपी जल भरा है चिंता और शोक के बड़े बड़े कुंड हैं नाना प्रकार के रोग और मृत्यु विशाल ग्रहों के समान है महान भय ही महानागों के समान है तमोगुण कछुए और रजोगुण मछलियाँ हैं स्नेह ही कीचड़ है बुढ़ापा ही उससे पार होने में कठिनाई है ज्ञान ही उसका द्वीप है नाना प्रकार के कर्मों द्वारा वह अगाध बना हुआ है सत्य ही उसका तीर है नियम व्रत आदि स्थिरता है हिंसा ही उसका शीघ्रगामी महान वेग है वह नाना प्रकार के रसों का भंडार है अनेक प्रकार की प्रीतियाँ ही उस भवसागर के महारत्न हैं, दुख और संताप ही वहाँ की वायु है शोक और कृष्णा की बड़ी बड़ी भंवरें उठती रहती हैं तीव्र व्याधियाँ उसके भीतर रहने वाले महान जल हस्ती है हड्डियाँ ही उसके घाट हैं कफ फेन है दान मोतियों की राशि है रक्त उसके कुंड में रहने वाले मूंगा है हंसना और चिल्लाना ही उस सागर की गंभीर गर्जना है अनेक प्रकार के अज्ञान ही इसे अत्यंत दूसर बनाए हुए हैं रोदन जनित आंसू ही उसमें मलिन खारे जल के समान है आसक्तियों का त्याग ही उसमें परम आश्रय या दूसरा तट है स्त्री पुत्र जोग के समान है मित्र और बंधु बांधव तटवर्ती नगर हैं अहिंसा और सत्य उसकी सीमा है प्राणों का परित्याग ही उसकी उत्ताल तरंगे हैं वेदांत ज्ञान द्वीप है समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव इसकी जलराशि है मोक्ष उसमें दुर्लभ विषय है और नाना प्रकार के संताप उस संसार सागर के बढ़वा हैं भरत नंदन उससे पार होकर वे आकाश रूप निर्मल पर ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं सांख्यान वहति रस्मि भी। पद्मतंतु राजन इस पुण्य आत्मा योगी सिद्ध पुरुषों को अपनी रश्मियों द्वारा उनमें प्रविष्ट हुआ सूर्य अर्जी मार्ग से उस ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए ऊपर के लोकों में उसी प्रकार वहन करता है जैसे कबल की नाथ सरोवर के जल को खींच लेती है तत्ता प्रभो वायु प्रतिगृहणा भारत वीतरागान जतिन सिद्धान विजयुक्ता तपोधनान वहाँ प्रभ नामक वायु अभिमानी देवता उन वीतराग सत्य सम्पन्न सिद्ध तपोधन महापुरुषों को सूर्य अभिमानी देवता से अपने अधिकार में ले लेता है सूक्ष्मशील सुगंधे सुखस्पर्शस्य सुखस्पर्शस् भारत सप्ताना मरुता श्रेष्ठो लोकान ग शुभान सतान परमां गतिम् यभस परमा गति भरतनंदन कुकुम सूक्ष्मशीतल सुगंधित सुखस्पर्श एवं सातो वायो में जो वायुदेव शुभ लोकों में जाते हैं वे फिर उन कल्याण में सांख्ययोगियों को आकाश की ऊंची स्थिति में पहुंचा देते हैं नभो वहति लोके सज सरमा गतिम रजो वह राजेन्द्र सत्स पर गतिम सम वहति शुद्धात्मन परम नारायण प्रभु प्रभुर्वहति शुद्धात्मा परमा आत्म परमा आसाद्य तभुतायनमत नाबला लोकेश्वर आकाश आकाशाभिमानी देवता उन योगियों को रजोगुण की परमागति तक पुहन करता है अर्थात तेजोमय विद्युत अभिमानी देवताओं के पास पहुंचा देता है राजेंद्र व रजोगुण अर्थात विद्युत अभिमानी देवता उनको सत्य की परम गति तक अर्थात जहां श्री नारायण के पार्षदगण उनको लेने के लिए प्रस्तुत रहते हैं वहां तक वहन करता है शुद्धात्मन वहां से सत्वगुण युक्त हुए भगवान के पार्षद उनको परम प्रभु श्री नारायण के पास पहुंचा देते हैं समर्थ राजन भगवान नारायण स्वयं उनको विशुद्ध आत्मा परब्रह्म परमात्मा में प्रविष्ट कर देते हैं परमात्मा को पाकर तदरूप हुए वे निर्मल योगीजन अमृत भाव संपन्न हो जाते हैं फिर नहीं लौटते परमाशा गति पार्थ निर्द्वन्दा महात्मनाम तथ्य जवृता वही सर्वभूत दयावताम कुंती कुमार जो सब प्रकार के द्वंद्व से रहित सत्यवादी सरल तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले हैं उन महात्माओं को वही परमगति मिलती है युधिष्ठिर्वाच स्थानमुत्तम आसाज भगवत शरव्रता आजन्मरण वाते स्म्यूत नान यद तथ्यम तन्मे यथावदर्हते तदृते पुर्यम प्रश्नर् कौरव युधिष्ठ ने पूछा पितामह स्थिरता पूर्वक श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले वे सांक्ष योगी महात्मा भगवान नारायण को एवं उत्तम परमात्म पद पर मोक्ष को प्राप्त कर लेने पर अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीते हुए वृत्तांत को फिर कभी याद करते हैं या नहीं मोक्ष अवस्था में विशेष, विशेष विशेष बातों का ज्ञान रहता है या नहीं यही मेरा प्रश्न है इस विषय में जो तथ्य बात है उसे आप यथार्थ रूप से बताने की कृपा करें गुरनंदन आपके सिवा दूसरे किसी पुरुष से मैं ऐसा प्रस्त नहीं कर सकता मोक्षे दोषो महानैश प्राप्य सिद्धि गता नृषि यदि त्रविज्ञाने वर्तनते यतः परे प्रवृत् लक्षण धर्म पश्या परम नृप मग्न त्या ही परे ज्ञान ए किम्न दुःख तरम भवे सिद्धावस्था को प्राप्त ऋषियों के लिए मोक्ष में यह एक बड़ा दोष प्रतीत होता है वह यह कि यदि मोक्ष प्राप्त होने पर भी वे यति लोग विशेष ज्ञान में ही विचरण करते हैं अर्थात तो उनको पहले की स्मृति रहती है तब तो मैं प्रवित्रूप धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ यदि कहें मुक्तावस्था में विशेष विज्ञान का अनुभव तब तो उस परम ज्ञान में डूब जाने पर विशेष जानकारी का अभाव हो जाता है इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है यथा न्याय तया तश्न पृष्ठ सुसंकट बुधान प्रश्न भरत भिष्म कहाता भरत तुमने यथोचित रीति से यह बहुत ही जटिल प्रश्न उपस्थित किया इस प्रश्न पर विचार करते समय बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं अत्र परम सुणु सम्यकमये बुद्धिश्च पर कापिलान अहम महात्म नहम इस विषय में भी जो परम तत्व है उसे मैं भली भांति बता रहा हूँ सुनो यहाँ कपिल जी के द्वारा प्रतिपादित सांख्य मत का अनुसरण करने वाले महात्मा पुरुषों का जो उत्तम विचार है वही प्रस्तुत किया जाता है देव इंद्रियांड बुद्ध्यंतेम नृप कारण स्थान पश्यत नरेश्वर देधारियों के अपने अपने शरीर में जो इंद्रियां हैं वे ही विशेष विशेष विषयों को देखती या अनुभव करती है वे ही आत्मा को विभिन्न ज्ञान कराने में कारण है क्योंकि वह सूक्ष्म आत्मा उन इंद्रियों द्वारा ही बाह्य विषयों का दर्शन या प्रकाशन करता है मुक्तावस्था में मन और इंद्रियों से संबंध न रहने के कारण ही उसमें विशेष ज्ञान का अभाव देखा जाता है दे संदेह फेना महा जैसे महासागर में उठे हुए फेन नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार जीवात्मा से परित्यक्त होने पर मनुष्य की काठ और दीवार की भांति जड़ इंद्रियां प्रकृति में विलीन हो जाती हैं इसमें संदेह नहीं है इंद्र सुप्त दह शत्रुताप सर्वत्र नभसी वीही शत्रुओं को ताप देने वाले नरेश जब शरीरधारी प्राणी इंद्रियों सहित निद्रित हो जाता है तब उसका सूक्ष्म शरीर आकाश में वायु के समान सर्वत्र विचरण करने लगता है अर्थात स्वप्न देखने लगता है सप्यति यथा न्याय स्पर्शांपृशति वि बुद्धमान यथा पूर्वम अखिले ने भारत प्रभो भरत नंदन वह जागृत अवस्था की भांति स्वप्न में भी यथोचित रीत से दृश्य वस्तुओं को देखता है तथा स्पृश्य पदार्थों का स्पर्श करता है सारांश यह कि संपूर्ण विषयों का वह जागृत के समान ही अनुभव करता है इंद्रियाड़ी सर्वाणी स्वे स्वे स्थान यथा विधि अनु प्रदीयंते सर्पात विषा फिर सुषुप्ति अवस्था होने पर विषय ज्ञान में असमर्थ हुई संपूर्ण इंद्रिया अपने अपने स्थान में उसी प्रकार विधिवत हो जाती है जैसे विषहीन सर्प भय से छिपे रहते हैं इंद्रिया सर्वेश आक्रम गगतः सूक्ष्म चरत्यात्मा न संशय स्वप्नावस्था में अपने अपने स्थानों में स्थित हुए संपूर्ण इंद्रियों की समस्त गतियों को आक्रांत करके जीवात्मा सूक्ष्म विषयों में विचरण करता है इसमें संदेह नहीं है सत्व चुणा कृष्णा रस चुणा पुनः गुणाश्च तमस सर्वान्न गुणा बुद्धे भारत गुणाश्च गुणश्च मनसश्चा नमसश्च गुण स गुणावजर्मा मेजस गुणापुन अप गुणस्तः पाथ पार्थिवाश गुण सर्व्य गुणव चैत्रे सो युतिर मनोनुयाती क्षेत्र कर्मण चुभाशुभे शिष्याय महात्माणी चंप वृत्ति चाप्यतिक्रम्य गथंत्यात्म निरद्वंदम प्रकृते परम् भरत धर्मात्मा धर्मात्मार युधिषि पर परमात्मा सात्विक राजस और तामस गुणों को एवं बुद्धि मन आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी इन सबके संपूर्ण गुणों को तथा अन्य सब वस्तुओं को भी अपने गुणों द्वारा व्याप्त करके सभी क्षेत्रज्ञों अर्थात जीवात्माओं में स्थित है प्रभो जैसे शिष्य अपने गुरु के पीछे चलते हैं उसी प्रकार मन इंद्रिया और शुभाशुभ कर्म भी उस जीवात्मा के पीछे पीछे चलते हैं जब जीवात्मा इंद्रियों और प्रकृति को भी नाघ कर जाता है तब उस नारायण स्वरूप अविनाशी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है जो रहित और माया से अतीत है विमुक्त पुण्यपापेभ्य प्रविष्ट नाम परमात्म अगुणम न निवर्त भारत भारत पुण्य पाप से रहित हुआ सांख्य योगी मुक्त होकर जब उन्हें निर्गुण निर्विकार नारायण स्वरूप परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है फिर वह इस संसार में नहीं लौटता है शिष्टम तत्र मनस्तात इंद्रियाणी चारत आगछति यथा कहना गुरो संदेशकारिण भरत नंदन इस प्रकार जीवन मुक्त पुरुष का आत्मा तो परमात्मा में मिल जाता है परंतु प्रारब्धवश जब तक शरीर रहता है तब तक उसके मन और इंद्रियां शेष रहते हैं और गुरु के आदेश पालन करने वाले शिष्यों के समान यथा समय गमना गमन करते हैं पेन कालेन शांतिम प्राप्त गुणार्थि एवं मुक्ते न कौंत युक्त ज्ञान मोक्षिणाम कुंती नंदन इस प्रकार बताए हुए ज्ञान से संपन्न मोक्षाधिकारी तथा आध्यात्मिक उन्नति की अभिलाषा रखने वाला पुरुष थोड़े ही समय में परम शांति प्राप्त कर सकता है सांख्य महा राजन महाप्राज्ञा गति परमा गतिम ज्ञाने दिन न कौंतीय ज्ञानम न विद्यते राजन कुंती कुमार महाज्ञानी सांक्ष योगी ऊपर बताए हुए इसी परम गति को प्राप्त होते हैं इस ज्ञान के समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं है संशय सांख्यम परम अक्षर ध्रुव में पूर्णम ब्रह्म सनातनम सांख्य ज्ञान सबसे उत्कृष्ट माना गया है इस विषय में तुम्हें तनिक भी संशय नहीं होना चाहिए इसमें अक्षर ध्रुव एवं पूर्ण सनातन ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है अनादिमद्य निधन निर्द्वंदम कर शाश्वत कूटस्थम चंम चे मनीषि वह ब्रह्म आदि मध्य और अंत से रहीत निर्द्वंद उत्पत्ति का हेतु भू शाश्वत कूटस्थ और नित्य है ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं यत सर्वा प्रवर्तं से सर्ग प्रणय विक्रिया यज्ञ संत शास्त्री ही परमर्श संसार की सृष्टि और प्रलय रूप सारे विकार उसी से संभव होते हैं महर्षि अपने शास्त्रों में उसी की प्रशंसा करते हैं सर्वे विप्रा देवास्तास जम्मण्यं परम दिवत परम अच्युत प्राचयत तम विप्रा बदं गुणबुद्धया तथा, जनाह। अनंतं तथा बुद्धयं। योगा सांख्यादर्शना समस्त ब्राह्मण देवता और शांति का अनुभव करने वाले लोग उसे अनंत अच्त ब्राह्मण हितैसी तथा परम दें परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करते हैं उनके गुणों का चिंतन करते हुए उनकी महिमा का गान करते हैं योग में उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए योगी तथा तो अपार ज्ञान वाले सांख्यवेद्ता पुरुष भी उसी के गुण गाते हैं अमूर्त तस्य कौंते सांख्य मृत ऋतः श्रृति अभिज्ञान तत् मतम ही भरत कुंती नंदन ऐसी प्रसिद्धि है कि यह सांख्य शास्त्र ही उस निराकार परमात्मा का आकार है भर श्रेष्ठ जितने ज्ञान है वे सब सांख्य की ही मान्यता का प्रतिपादन करते हैं दिवधानी भूताने पृथ्वीयां, पृथ्वी पतेह जंगम आगम संज्ञानी जंगम हम तो विशेष्य इस भूतल पर स्थावर और जंगम दो प्रकार के प्राणी उपलब्ध होते हैं उनमें भी जंगम ही श्रेष्ठ है ज्ञानम महज्जी महस्सुराजन वेदेश तथा योगे येष्टम विभिधम पुराणे साक्षागत तन निखिल धरेन्द्र राजन नरेश्वर महात्मा पुरुषों में वेदों में सांख्यों दर्शनों में योगशास्त्रों में तथा पुराणों में जो नाना प्रकार का उत्तम ज्ञान देखा जाता है वह सब सांख्य से ही आया हुआ है यच्चेहासेशदृष्टम यच्चाशास्त्रेपिषुष्टे ज्ञानं लोके यदि हास्ति किंचन सागत तच्च महन्महात्त्म नरेश महात्मन बड़े बड़े इतिहास में सत्पुरुषों द्वारा सेवित अर्थशास्त्र में तथा इस संसार में जो कुछ भी महान ज्ञान देखा गया है वह सब सांख्य से ही प्राप्त हुआ है समस्त धृष्ट परम बलम च्ञानम च सूक्ष्म च तपान से सूक्ष्म सुखाण चे यद विहिता राजन राजत्यक्ष प्राप्त मन और इंद्रियों का संयम उत्तम बल सूक्ष्म तथा परिणाम में सुख देने वाले जो सूक्ष्म तप बतलाए गए हैं उन सब का सांख्य शास्त्र में यथावत वर्णन किया गया है विपर्य ती पार्थ देवान्ग्चंत सांख्या सततम सुखे नाश्चाणु संचार्य तिता पतंत विप्रेश यथेष भूय कुंती कुमार यदि साधन में कुछ त्रुटि रह जाने के कारण सांख्य का सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ हो तो भी सांख्य योग के साधक देवलोक में अवश्य जाते हैं और वहां निरंतर सुख से रहते हुए देवताओं का आधिपत्य पाकर कृतार्थ हो जाते हैं तदनंतर पुण्यक्षय के पश्चात वे इस लोक में आकर पुनः साधन के लिए प्रयत्नशील ब्राह्मणों के यहां जन्म ग्रहण करते हैं इत्वाच देहम प्रविशंत देव दिवउक में उपासंख्या अत अधिकम ते भीता महार हे सांख्य हे पार्थिव श्रेष्ठ पार्थ सांख्य ज्ञानी शरीर त्याग के पश्चात परमदेव परमात्मा में उसी प्रकार प्रवेश कर जाते हैं जैसे देवता स्वर्ग में पृथ्वीनाथ अथवा श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित परम पूजनीय सांख्य शास्त्र में भी सभी द्विज अधिक अनुरक्त रहते हैं तेजाम नारवाकति पापकृता नवा प्रधान अजात ये ज्ञान में तुपते राजन जो इसख्य ज्ञान में अनुरक्त है वे ही ब्राह्मण प्रधान है अतः उन्हें मृत्यु के पश्चात कभी पशु पक्षी आदि की योनी में जाना पड़ा हो ऐसा नहीं देखा गया है वे कभी नरकादि अधोगति को भी नहीं प्राप्त होते हैं तथा उन्हें पापाचार्यों के बीच में भी नहीं रहना पड़ता है सांख्यम विशाणम परम पुराणम महाणवम विमल मुदार कांतम कृष्णं तो सांख्यम नृपते नारायणो धार्य ते प्रमेय सांख्य का ज्ञान अत्यंत विशाल और परम प्राचीन है यह महासागर के समान अगाध निर्मल उदार भावों से परिपूर्ण और अति सुंदर है नारायण परमात्मा भगवान नारायण इस संपूर्ण अप्रमेय सांख्य ज्ञान को पूर्ण रूप से धारण करते हैं एक तन्व नरदेव तत्व नारायणो विश्वमिद पुराणम सार सर्ग काले करो तर्गम संहार काले चदूय संगत सर्व निज देह सं जगदंतरात्मा नरदेव यह मैंने तुमसे सांख्य का तत्व बतलाया है इस पुरातन विश्व के रूप में साक्षात भगवन नारायण ही सर्वत्र विराजमान है वे ही सृष्टि के समय जगत की सृष्टि और संहार काल में उसको अपने में विलीन कर लेते हैं इसका प्रकार जगत को अपने शरीर के भीतर ही स्थापित करके वे जगत के अंतरात्मा भगवान नारायण एकाणव के जल में शयन करते हैं इस श्री महाभारत शांति परमड़ि मोक्ष धर्म परमड़ि सांख्य कथन ही एकाधिकम्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सांख्य तत्व का वर्णन विषयक तीन एकवाँ अध्याय पूरा हुआ